कविता पर आधारित इस पाठ का शीर्षक है कौन सबसे पहले सुनते हैं यह कविता पाठ किसने बटन हमारे कुत्ते किसने स्याही को बिखराया कौन छट कर गया डुबक कर घर भर में अनाज बिखराया दोना खाली रखा रह गया कौन ले गया उठा मिठाई दो टुकड़े तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट बहाई कभी कुतर जाता है चप्पल कभी कुतर जूता है जाता कभी खलीता परबन आती अंजाने पैसा गिर जाता किसने जल्द काट डाली है बिखर गए पोथी के पन्ने रोज टांगता धो धो कर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने कुतर-कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने खुर-खुर करता इधर उधर है ढूंडा करता छिप-छिप कोने रोज रात भर जगता रहता खुर-खुर इधर उधर है धाता बच्चो उसका नाम बताओ कौन शरारत ये कर जाता?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 कौन चटकर गया दुपककर कौन चटकर गया दुपककर घर भर में अनाज बिखराया घर भर में अनाज बिखराया दोना खाली रखा रह गया दोना खाली रखा रह गया कौन ले गया उठा मिठाई कौन ले गया उठा मिठाई दो टुकड़े तस्वीर हो गई दो टुकड़े तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट बहाई किसने रस्सी काट बहाई कभी उतर जाता है चप्पल कभी उतर जाता है चप्पल कभी कुतर जूता है जाता कभी कुतर जूता है जाता कभी खलीता पर बन आती कभी खलीता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता अनजाने पैसा गिर जाता किसने जिल्द काट डाली है किसने जिल्द, जिल्द काट डाली है बिखर गए पोथी के पन्ने बिखर गए पोथी के पन्ने रोज टांगता धो धोकर मैं रोज टांगता धो धोकर मैं कौन उठा ले जाता छन्ने कौन उठा ले जाता छन्ने कुतर-कुतर कर कागज सारे कुतर-कुतर कर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता रद्दी से घर को भर जाता कौन कबाड़ी है जो कूड़ा कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता दुनिया भर का घर भर जाता कौन रात भर गड़बड़ करता कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने हमें नहीं देता है सोने खुरखुर करता इधर-उधर है खुरखुर करता इधर-उधर है ढूंढा करता छिप-छिप कौन है ढूंढा करता छिप-छिप कौन है रोज रात भर जगता रहता रोज रात भर जगता रहता खुरखुर इधर-उधर है दाता खुरखुर इधर-उधर है दाता बच्चों उसका नाम बताओ बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारत यह कर जाता कौन शरारत यह कर जाता अब इसी कविता को सुनते हैं संगीत के साथ बटन हमारे कुतरे किसने त्याही को बिकराया किसने बटन हमारे कुतरे किसने त्याही को बिकराया कौन छटकर गया दुपककर घर, yes, घर भर में अनाज बिखराया कौन छटकर गया दुपककर घर भर में अनाज बिखराया गया पान ले गया उठा मिठाई दो टुकड़े तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट भगाई दो टुकड़े तस्वीर हो गई किसने रस्सी काट भगाई जाता है चप्पल कभी कुतर जूता है जाता कभी कुतर जाता है चप्पल कभी कुतर जूता है जाता अधिकलिता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता अधिकलिता पर बन आती अनजाने पैसा गिर जाता दिल काट जाली है पिकर गए फोकी के पन्ने बोझ तांगता धो धो कर मैं कान उठा ले जाता छन्ने बोझ तांगता धो धो कर मैं कान उठा ले जाता छन्ने कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता तर्को तरकर कागज सारे रद्दी से घर को भर जाता कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता कौन कबाड़ी है जो कूड़ा दुनिया भर का घर भर जाता दांत भर धड़पड़ करता हम नहीं ढेटा है सोने कुरकुर करता इधर उधर है गुंढा करता छिप छिप कोने कुरकुर करता इधर उधर है गुंढा करता छिप छिप कोने रात भर जगता रहता कुरकुर इधर-उधर है दादा रोज रात भर जगता रहता कुरकुर इधर-उधर है दादा बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारतें कर जाता बच्चों उसका नाम बताओ कौन शरारतें कर जाता <mél Nicki |fr|> अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम विषय संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर रचनाकार सोहन लाल द्विवेदी संगीतकार हरबजन सिंह गायन स्वर देवाशीष अनुजा बिसारिया वाचन स्वर सुचित्रा गुप्ता तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनिंकन दीपक पांडे निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी निर्माण वंदन अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई ई टी एनसीईआरटी